देवी भागवत वर्णन और रुद्राक्ष का कथन इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात विधि पूर्वक शौच करे मूत्र का त्याग करते समय वायु अग्नि ब्राह्मण सूर्य जल और गौ पर कदापि दृष्टिपात न करे दिन में उत्तर की ओर तथा रात्रि में दक्षिण की ओर मुख करके मल मूत्र का त्याग करें। पश्चात उसे पत्ते अथवा से से ढक दें। पात्र में जल लेकर मल साफ करें। शुद्ध करने के लिए तट से मिट्टी ब्राह्मण को सफेद क्षत्रिय को लाल वैश्य को पीली और शुद्र को काली मिट्टी लेनी चाहिए अथवा श्रेष्ठ द्विज जिस देश में जो मिल सके उसी मृतिका से काम चलाए हाँ पानी के भीतर से घर के देव मंदिर से दीमक के स्थान से चूहे के बिल से तथा शौच से बची हुई मृतिका न ले ऐसी पांच प्रकार की मृतिकाएं अग्राह्य है मूत्र त्याग की अपेक्षा शौच के बाद दुगनी तथा मैथुन के बाद तीन गुनी जननेन्द्र की शुद्धि कही जाती है मूत्र त्यागने के बाद लिंग में एक बार और दोनों हाथों में तीन तीन बार मृतिका लगावे इस प्रकार इसे शौच मूत्र मु, सोच कहा गया है मल सोच में ये उपरयुक्त क्रियाएं धुनी संख्या में बताई जाती है मल त्यागने के पश्चात शुद्धि के लिए लिंग में दो बार गुदा में पांच बार तथा दोनों हाथों में ग्यारह बार मिट्टी का लगाने का विधान है विद्वान पुरुष पहले अपना बायां पैर धोवे तत्पश्चात दाहिना प्रत्येक पैर में चार चार बार मिट्टी लगानी चाहिए यह शौच शुद्धि का नियम गृहस्थ के लिए है ब्रह्मचारी को इससे दुगुनी तथा तो सन्यासी को को चौगुनी मिट्टी लेने का विधान है। सन्यासियों प्रत्येक बार ताजे आंवले के बराबर मिट्टी लेनी चाहिए कभी इससे कम न ले यह नियम दिन में सोच करने का है रात्रि शौच के समय आधे में ही नियम पूर्ण मान लिया गया है रोगी के लिए इससे आधा तथा मार्ग में जाने वाले के लिए उससे भी आधा नियम है स्त्रियों और बालकों के लिए सोच कर्म में मिट्टी आदि लगाने की कोई विधान कोई संख्या नहीं है उनकी शुद्धि जाने तक सीमित है जब तक दुर्गंधी दूर न हो तब तक मिट्टी का अनुलेपन करना चाहिए संपूर्ण वर्णों के लिए प्रायः यही नियम है यह भगवान मनुजी का कथन है बाय हाथ से शौच साफ करें दाहिना हाथ लगाना अनुचित है नाभि से नीचे बाएं हाथ से और ऊपर दाहिने हाथ से काम लेना चाहिए श्रेष्ठ डीजों के लिए शौचकर्ता में शौच कर में, में यह नियम अवश्य पालनी है विज्ञजन मल और मूत्र का त्याग करते समय जल पात्र हाथ में न लिए रहें कदाचित मोह अथवा आलस्यवश आत्मशुद्धि की विधि पूरी न हो सके तो इसके प्रायश्चित स्वरूप तीन रात तक केवल जल पीकर रहे या गायत्री जप करें तब उसकी शुद्धि होती है देश काल द्रव्य शक्ति और अपनी उत्पत्ति पर सम्यक प्रकार से विचार करके सोच में प्रवृत्त होना चाहिए सोच के संबंध में कभी आलस्य न करें। मल त्यागने के पश्चात शुद्धि के लिए बारह बार कुल्ला करना चाहिए मूत्र त्याग करने के उपरांत चार बार कु का नियम है मुख्य करके कुल्ले को धीरे धीरे अपनी बाई ओर फेंकना चाहिए फिर आचमन करके दंत धावन करें। तथा दूध वाले वृक्षों का बारह अंगुल के प्रमाण का छिद्रीन दातुन होना चाहिए वह हाथ की कनिष्ठिका अंगुली जितना मोटा हो पुर्वार्थ में दांतों को स्वच्छ करने के लिए कूची बनानी चाहिए करंजगुल आम कदम्ब लोध चंपा और बेर के वृक्ष दंत धावन के विषय में श्रेष्ठ माने गए हैं दातुन का मंत्र अन्न को सुपाच्य बनाने तथा विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए दातुन के रूप में ये स्वयं राजा सोम ही यहाँ पधारे हुए हैं ये यश और तेज से मेरे मुख का प्रक्षालन करे वनस्पते वे राजा सोम तुम्ही हो तुम मुझे आयु बल यश तेज प्रजा पशुधन ब्रह्मज्ञान और बुद्धि प्रदान करने की कृपा करे अन्नाध्याय से, वोराजागमत राजाय मागमत, प्रक्षाते येन च आयुर्बल यशो वर्च प्रजापशुवसूं ब्रह्म प्रजा च मेधा चवन्नों देशी वनस्पते यदि दाँतुन के लिए काठ मिलना असंभव हो अथवा निषिद्ध तिथियां हो तो उस समय बारह बार कुल्ला करने मात्र से दंत धावन की विधि पूरी हो सकती है जो प्रतिपद दर्श षी नवमी और एकादशी तिथि तथा तो रविवार के दिन दाँतों का काष्ट से संयोग कराता है उसे सूर्य पर आघात पहुँचाने तथा तो अपने कुल का विनाश करने जैसा दोष लगता है जल द्वारा पैरों की शुद्धि करके तीन बार आचमन करने के पश्चात दो बार मुख को पीछे तदनंतर जल लेकर अंगूठे और तजनी से दोनों नासिका क्षेत्रों का अंगूठे और अनामिका से दोनों नेत्रों तथा दोनों कर्णों का एवं कनिष्ठिका का और अंगूठे से नाभि देश का तथा हाथ के तलवे से हृदय का स्पर्श करें फिर सफेद उंगुलियों से सिर का स्पर्श करे